नमस्कार आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो थोड़ा सा सीरियस है लेकिन उसे जिस तरह से लिखा गया आई होप यू ऑल एन्जॉय दैट मुझे ये भेजा था मेरे WhatsApp पर विकास वर्मा ने विकास वर्मा एक बहुत ही उम्दा लेखक हैं उनकी आप, राइटिंग्स की मैं बहुत तारीफ करता हूं। यू कैन फॉलो हिम ऑन फेसबुक ही राइट्स रियली क्रिएट सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज पॉडकास्ट भारतीय समाज में हर घर के पास इज्जत होती है हालांकि इज्जत घर में कहां से आती है इसका ठीक ठाक आइडिया नहीं है मुझे पर होती है ये निश्चित है इज्जत बड़ी कीमती होती है इसीलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है सदियों पहले समाज में इस पर गहन चिंतन हुआ था और उस चिंतन के बाद डिसाइड किया गया कि घर की इज्जत को सुरक्षित रखने की सबसे महफूज जगह लड़की का शरीर है तब से जब भी घर में लड़की पैदा होती है थोड़ी थोड़ी करके घर की सारी इज्जत उसके अलग अलग अंगों में बांध दी जाती है लड़की जब भी घर से निकलती है तो इज्जत समेट कर निकलती है पर्दा करना जरूरी हो जाता है उसका दुपट्टा सरक जाए तो उधर से घर की थोड़ी इज्जत चली जाती है थोड़ी इज्जत तब चली जाती है जब उसके ब्रा की स्ट्रिप दूसरों को दिखने लगती है इज्जत की एक और किश्त तब चली जाती है जब उसके टॉप के नीचे उसके पेट का कुछ हिस्सा दिख जाए बाय चांस कोई आवारा लड़का किसी तरह लड़की की न्यू पिक्स लेके पब्लिक कर दे तो घर की पूरी इज्जत दाव पर लग जाती है कभी कोई हैवान उसका बलात्कार कर दे तो घर की इज्जत लुट जाती है और रिश्तेदारों की इज्जत का भी भाजीपाला हो जाता है ये बताना भूल गया था जब लड़की पैदा होने पर रिश्तेदार भी अपनी थोड़ी सी इज्जत उस पर बांध देते हैं हाँ वो जो आवारा और हैवान है उस पर इज्जत का कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि उनके परिवार की इज्जत का ठेका तो उनकी बहनों को दिया गया है बॉलीवुड मूवीज़ ने भी इसमें अहम रोल अदा किया है बलात्कार की घटना को इज्जत लूट गई भूल के समाज को और बर्बाद करने में बॉलीवुड ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जब भी वो मूवीज़ देखी जाती हैं समाज में इस वहम को और मजबूत करती हैं कि घर की इज्जत लड़की के शरीर में रखी होती है तो लड़कियों थोड़ा ध्यान रखा करो क्या यूँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकल लेती हो घर की इज्जत लपेटी गई है तुम्हारे शरीर पर उसे खुलेआम मत दिखाओ आठ दस मीटर का ठान लपेटो अपने ऊपर ताकि घर की इज्जत सुरक्षित बनी रहे तुम्हारा कंफर्ट और आजादी तो सालों पहले भाड़ में भेज दी गई थी उसको वहीं रहने दो तो। तो। सीरियस सीरियस सीरियस द मैटर इज वेरी सीरियस ये अभी का नहीं बल्कि बरसों पुराना प्रॉब्लम है हर लड़की इसे फेस करती है हर रोज शायद इसी चीज के लिए लड़ती है लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है हम तो ढीठ हैं क्योंकि ये पुरानी रीत है राइट मैंने अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदलना सीख लिया है थोड़ा बहुत तो मैं अपने आप को बदल भी चुका हूं तो मैं चाहता हूं कि आज आप लोग सोने से पहले ये तय कर लें कि मैं भी थोड़ा थोड़ा इस सोच को बदलूं क्या पता आप लोग अपनी इस सोच को पूरा ही बदल दें और हमारे समाज की हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की लड़कियां खुश हो जाएं मैं दीपक राज सलंकी आपका व्हाट्सएप चौकी एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड नाइट